राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रसूते कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ एक खेल खेला जाएगा इसे प्रस्तुत कर रही हैं एलजी सुमित्रा दोस्तों जय हिंद hmm, आज हम तुम्हें एक मजेदार खेल खिलवा रहे हैं दोस्तों ध्यान से सुनना और खेल का मजा लेना गुरुजी इस खेल में हमारी मदद कीजिएगा बच्चों मैं कौन हूं तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? और आज हम यहां आए हैं तुम्हें खेल खिलाने के लिए क्या कराने के लिए अच्छा जब मैं तुमसे कहूंगा उठो रे उठो तो तुम सब खड़े हो जाना क्या करोगे खारे खारे और जब मैं कहूंगा बैठो रे बैठो तो क्या करोगे तुम लोग हम जब मैं तुमसे कहूं ना उठो रे उठो तो सब खड़े हो जाएंगे और जब मैं कहूं बैठो रे बैठो तो सब बैठ जाएंगे और इसी तरह से जो भी मैं तुमसे कहूंगा तुम वही करना अगर मैं हंसने के लिए कहूं तो हंसना रोने के लिए कहूं तो रोना हां और भाई तुम लोग जो रेडियो पर मेरी बात सुन रहे हो ना तुम भी वही करना जो मैं कहूंगा अच्छा तो अब शुरू करें यह खेल उठो रे उठो, उठो। बैठो रे बैठो, बैठो तुम लोग भी बैठ जाओ उठो रे उठो तुम भी खड़े हो जाओ बैठो रे बैठो, बैठो, बैठो, रे, बैठो, बैठो, रे, बैठो। उठो रे उठो हंसो रे हंसो हंसो रे हंसो बैठो रे बैठो तुम सब भी बैठ जाओ अच्छा उठो रे उठो रो रे रो तब्दील होने लगो रो रे रो तुम लोग भी रो तुम लोग भी हां उठो रे उठो हंसो रे हंसो बैठो रे बैठो तुम भी बैठ जाओ हां अच्छा अब लेटो रे लेटो हां तुम लोग भी लेट जाओ ठीक हां देखो कुछ लोग अभी नहीं लेते हैं अच्छा बैठो रे बैठो और आप ताली बजाओ रे ताली बजाओ तुम सब भी ताली बजाओ हां बच्चों अब भैया तुम्हें मोर का खेल खिलाएंगे किस चीज का मोर का तुम सबने मोर देखा है ना हां कैसा लगता है मोर अच्छा अपने सुंदर-सुंदर पंख खोलकर वो जब नाचता है तो कैसा लगता है हां हम्म बड़ा मजा आता है ना अच्छा अगर हम तुम्हें मोर बना दें तो कैसा रहेगा अच्छा लगेगा ना तो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ और जैसा मैं कहूं तुम बिल्कुल वैसा ही करते जाओ ठीक समझ गए हां जी अच्छा तो अब उठो रे उठो उठो, रहे उठो रेडियो पर सुनने वाले दोस्त भी खड़े हो जाएंगे अच्छा तुम्हारे कंधे कहां हैं ये है ना कंधे तो अपने हाथ कंधों तक ऊपर ले आओ और उनको चौड़ा करके फैला लो देख और एक दूसरे से अलग हो जाओ तुम बहुत पास पास खड़े हो हां दोस्तों तुम भी अलग हो जाओ हां थोड़ी थोड़ी दूर मोर नाचेगा ना तो एक दूसरे से टकराएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा बस बस बस अच्छा तो अब तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर हैं तो अब दाई ओर झुक जाओ और अब बाई ओर झुक जाओ तुम लोग भी दोस्तों ऐसा ही करते जाओ जैसा मैं कह रहा हूं अब फिर से बाई ओर झुक जाओ और दाई ओर झुक जाओ तो अब इस तरह तुम लहरा रहे हो जैसे मोर नाचता है है ना तो जब हम मोर की तरह बन ही गए हैं तो क्यों ना हम एक गाना भी गाते रहें साथ-साथ हम गाएंगे गाना मोर मोर नाच रे नाचो मोर मोर नाच रे नाचो मोर मोर नाच रे नाचो बादल गरजते तो क्या तुम डरते नहीं बादल गरजते तो क्या तुम डरते नहीं हम बाग में नाचने जाते हैं और खुशियां मनाते हैं कहां जाता है मोर बाग में जाता है मोर डरता बिल्कुल नहीं है अच्छा हरियाली में तुम कहां छुप जाते बैठ पेड़ पर खुशी मनाते बैठ पेड़ पर खुशी मनाते हरियाली में कहां छुप जाते तुम लोग भी बोलो मेरे साथ साथ बैठ पेड़ पर खुशी मनाते बैठ पेड़ पर खुशी मनाते अच्छा तो अब बैठो रे बैठो अच्छा ताली बजाओ रे ताली बजाओ अच्छा भाई तो एक और खेल खेलने के लिए तुम सब लोग तैयार हो हम्म तो हम अपने साथ लाए हैं एक खेल और जैसा मैं कहूंगा ना तुम वैसा ही करते जाना और ध्यान से मेरी बात सुनना कैसे सुनोगे मेरी बात ध्यान से हां और सुनने वाले बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसा मैं कहूंगा तो सबसे पहले उठो रे उठो सब दोस्त भी खड़े हो जाएंगे और अब आगे को झुको हम्म झुको आगे को हां बिल्कुल ऐसे ही अपना उल्टा हाथ उल्टा हाथ कौन सा है तुम्हारा ये वाला ये वाला ये वाला अच्छा अपना उल्टा हाथ अपनी कमर के पीछे नीचे को ले जाओ हां बिल्कुल ऐसे सुनने वाले दोस्त भी अपनी कमर के पीछे अपना उल्टा हाथ नीचे को ले जाएंगे और सीधा हाथ कौन सा है तुम्हारा ये वाला ये वाला अच्छा तो अपना सीधा हाथ ये वाला थोड़ा आगे करते हुए नीचे को फैलाओ ध्यान से सुनो अपना सीधा हाथ आगे करते हुए नीचे की तरफ फैलाओ ठीक वैसे ही जैसे हाथी की सूंड आगे लटकी रहती है अब तुम क्या बन गए हाथी बन गए सुनने वाले दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही करें और मेरे साथ-साथ यह गाना गाते रहो ठीक हाथी आया हाथी आया हाथी आया हाथी आया उलिया पर चढ़ गया रे हाथी, आया। हाथी आया। हाथी गया गन्ने के खेत में हाथी गया गन्ने के खेत में हाथी ने चूसा गन्ना हाथी ने चूसा गन्ना कोखर से पिया पानी कोखर से पिया पानी कैसे पिया सुड़ सुड़ सुड़ सुड़ सुड़ सुड़ सुड़ और फिर छोड़ी पिचकारी हाथी आया हाथी आया हाथी आया हाथी आया हाथी आया हाथी आया अब सब खड़े हो जाओ और अब बैठो रे बैठो और अब ताली बजाओ रे ताली बजाओ अ बच्चे तुमने पशु पक्षियों को देखा है हां जी अच्छा क्या-क्या देखा है तुमने पशु पक्षियों में हां जी पक्षी पक्षी हां तुम जानते हो बस अच्छा अच्छा अच्छा भाई बहुत कुछ देखा है तुम लोगों ने अच्छा तुम लोगों ने बत्तख को देखा है हां जी कैसे रंग की होती है बत्तख और कहां रहती है पानी में अच्छा बत्तख तैरती पानी में और गाती कैसे है कैसे बोलती है क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक कैसे अच्छा और कौवा किस-किस ने देखा है कैसे रंग का होता है कौवा काले रंग का होता है और बोलता कैसे है अच्छा चोंच से अपनी चीजें भी उठाकर ले जाता है ना वो हां जी हम्म गिर गया अच्छा खरगोश कैसे उसने देखा है हमने अब तुम्हें खरगोश बना ले हम तो सब लोग हाथ और पैर जमीन पर मिलाकर खड़े हो जाएं झुक जाए नीचे और हाथ पैर जमीन पर मिलाकर खड़े हो जाएं हां और भाई जरा सिर अपना ऊपर रखो खरगोश की तरह खरगोश अक्सर तो ऊपर होता है ना हां दोस्तों तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करो और अब अपने सिर को हिलाओ हां तुम लोग भी अपने सिर को हिलाओ और अब खुद को क्योंकि तुमने देखा है ना खरगोश कैसे चलता है वो देख कूदकर कूदक कूदक कर हां वाह लास्ट अच्छा अब सब खड़े हो जाएंगे हां और आ, ताली बजाओ रे ताली बजाओ अब हम तुम्हें बताएंगे कि कौन-कौन सी गाड़ियां कैसे बोलती हैं हां अच्छा मैं हूं मोटर पों पों पों कैसे बोलती है मोटर बाल अच्छा रेलगाड़ी किस-किस ने देखी है दो पटरीयों पर दौड़ती है रेलगाड़ी बड़ी जोर से कैसे दौड़ती है ऐसे दौड़ती है और सीटी भी बजाती है अच्छा भाई रेलगाड़ी हो गई खत्म ठीक बस रेलगाड़ी खत्म और बैलगाड़ी देखी किसी ने अच्छा उसमें कितने बैल लगे होते हैं दो बैल लगे होते हैं और जो बैल का चलाने वाला होता है वो कैसे करता है हां ऐसे ही करता है बिल्कुल अच्छा और टांगा किस-किस ने देखा है टांगे में कौन सा जानवर लगा होता है घोड़ा अच्छा घोड़ा कैसे चलता है जरा बताओ अच्छा हवाई जहाज देखा है किसी ने अच्छा हवाई जहाज कैसे चलता है जरा जोर से हां ऐसे ही चलता है और साइकिल होती है ना दो पहियों वाली साइकिल उसमें छोटी सी घंटी लगी होती है हैं कैसे बोलती है हाँ? अच्छा अब भाई बड़ा मजा आ रहा है खेल में तो अब खेल खत्म हंसो रे हंसो अच्छा बताओ कैसा लगा खेल अच्छा अच्छा लगा तो फिर ताली बजाओ रे ताली बजाओ प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम